श्रीरामकृष्णकमृत पंचम परछेदुमयेद जगत् मोहित नाजाती माभ्य पम् गीता सप्तमाध्या श्लोक संसारोय कि श्रीरामकृष्ण केशवादीन प्रति बंधमोक्षर देश कर्ते सा तया संसारी जीव सा भव बंधनस्य बंधन हारनी तारनी, इत्युक्त्वा गंधर्व से बंधनहारिणी तारीणी गंधर्वनकम से गान माता श्यामतागज पक्षिण्डाय विधत्ते हट्ट मध्ये अदह आशा वायु बलेन तत्र बद्धो माया गुणाह। काग गंडी नाना वायुबल पक्षी त्रद्धो मायागुणा काभृतिलक्षक पंचरादीनाडीकुणे विुकलामंडिता विशाय लेप कृतो करगज विषयेपर्जनत कर्कशको गुण कर्गजपक्षी लक्ष्मे देदे हसती माता कुरुषे। प्रसादो करगज वक्ति दक्षिणपवन कर्गजपक्षी उत्लवये संसार सागरतीरे पति गा लीलामी संसारो यम संसारोय तदीयलीप इच्छा आनंदमय लक्ष्मे एक मुक्ति दत् ब्रह्म भक्त महाशय सातु तो चेत सर्वान् मोक्ं शक्नो कथम तरी अस्मान संसारे बद्वा कृष्ण तस्या तस्ा तदीक्षा यदा क्रीडिष्य वृद्धा पूर्वतः स्पृश्य धावनाय आयासो न विधेय सैतर यदि स्प्रुँम शक्य क्रीड़ा कथम सैरव स्पृश्यसे चेत वृद्धा असंतुष्टा खेली प्रचल चेहद लादेयते अतो लक्ष्य मध्ये द्वयेक छेदे हसती माता करध्वनि कुरुषे सर्वेशा आनंद सा अक्षी चालनेन इंग मन आदिवती गत्वा इधं करू। मनस को दोषा सा चेत सदी मन प्रत्यार्तयती तदा विषयबुद्धि कवला मुक्तिर्भव तदा पुनस्तदीय श्री पाद प्रभु पादप्द मनोभवतीभु संसारिणो भाव मातुसमीपे सा अहम तत्देन खेद कौमी तई मातरी सति कथम मे जागृ मे तव नाम कीर्त्यामी किंतु काले विस्मरामी मैं गात आशव आशय प्राप्त एक तवै चातुरी कि ना दत्तवती ना नातवती न ना स्वीतवती न खातवती स दोषा किदीय यदि मच्छे प्राप्त स्वीकुआया तेयम प्राशिएय वाम यशोपयसकुरसकल रसस्तावक अयि सती रसभंगं कथुषेसेरी प्रसाद भड़ति मनोदत् मानसं नेत्र निर्द्य भो माता तव सृष्टि दग्धदृष्टिह मिष्टा मा भ्रमा तस्माया विभ्रत मानुषः संसारी प्रसाद भड़ति मनो दत्त मानस ने निर्देश कर्मयोग शिक्षा संसारो संसारों काम कर्मचय सर्वत्यागम विश्व न लीरामकृष्ण सहा नी भो युष्मा कुतः सर्व्यागो विधात यूज रसस्थ सम्य रे मारे गाँ हाष्यम अभी जानीथ नक्षक्रीड़ा अहम अत्यतिण क्रीडा तो निष्क्रता यूय अति चा केचि दस के रेचिष्के चट्केचिपंचके स्थ अतिता अतः स्थ, खेला स्थे एतत्तु उत्तमम समेशाम हाष्यम सत्यम सपाई युष्मा संसार क्रियत इती न कोपिदोष परमुख मनो निधेय अन्यथा एक हस्तेन अन था न सैत्कुर अपरैक ठ कर्मसाने दुर्भ्यार्तव्य मनोधीन मनस मनस य मनो रंज्यसी तर्ण रजिता सैत्थारजगृृहगत वस्त्र रक्तन रंजय रक्त नीलें रंजय नील हरर्णेन रंजय हर यदर्णेन रंजयिष्यवर्णन रंजित सैन पश्यदी आंग्ल किंचितिपति तदा तक मुखा आंग्लवाणी स्फुर फुट फाट इट इत मिट्ती सामा हाष्यम पुनः पादे बुट पादुका ध्वनिना चा गानं एतत सर्वं शिशध्वनिना पुनर सुन पंडित संस्कृतं पठे तदैव श्लोक मुखर सै मन कुशंगसन विधत्ते तुशं भाषण चिंतन चविष्य यदि भक्स विधत्ते ईश्वर चिंता हरिकथा एक तत्स्य मनोधीनमें सर्वे एकतो भार्या अपरत सततिजनमे एक जनम सन्ता अपर था आदृणति किन्त एककम मन